श्री राम कृष्ण भक्त मालिका हरमोहन मित्र सेठ हरमोहन मित्र विवेकानंद के सहपाठी थे और बहुत कम आयु में ही श्री राम कृष्ण के दर्शन हुए थे पूरी पढ़ने से पता चलता है कि उनका व्यक्तित्व परम सुंदर था वचनामृत में उनका कहीं कहीं उल्लेख आया है सेठ मास्टर महाशय ने श्री रामकृष्ण के भक्तों को सांगो एवं दर्शक इन दो श्रेणियों में विभाजित करते हुए हरमोहन को प्रथम श्रेणी में स्थान दिया है। पहले पहल श्रेणियों लगे यह बात उनके श्रीमुख की वाणी से ही प्रकट होती है एक दिन अर्थात तीन जुलाई अठारह सौ चौहत्तर ईस्वी बलराम भवन में उपस्थित भक्तों में उन्होंने कहा था हरमोहन जब पहले पहल दक्षिणेश्वर आया था तब उनके लक्षण बड़े अच्छे थे उसे देखने के लिए मेरा जीव व्याकुल हो उठता था तब उसकी उम्र सत्रह अट्ठारह वर्ष की रही होगी मैं प्राय उसे बुला भेजता हूँ पर वह नहीं आता अब बीबी को लेकर अलग मकान में रहता है पहले अपने मामा के यहाँ रहता था तब बड़ा अच्छा था संसार की कोई झंझट नहीं थी अब अलग मकान लेकर रोज बीबी के लिए बाजार करता है तब हंसते हैं उस रोज वहाँ आया था मैंने कहा जा यहां से चला जा तुझे छूने में मेरा जी कैसा हो रहा है हरमोहन गरीब परिवार की संतान थे इसलिए कलकत्ते के शिमला मोहल्ले में अपने मामा श्री राम गोपाल बोस के घर रहकर बड़े हुए थे उनकी माता कई बार श्री रामकृष्ण के दर्शन पाकर धन्य हुए थी वे अत्यंत भक्तिमती थी तथा पुत्र को ठाकुर के पास जाने के लिए प्रोत्साहन दिया करती थी इसके फलस्वरूप हरमोहन अपने विवाह के बाद भी कई बार श्री कृष्ण के पास गए थे काशीपुर में कल के अवसर पर वे उपस्थित थे न जाने किस कारण ठाकुर ने उस दिन उन पर पूरी कृपा नहीं की थी केवल उनकी छाती का स्पर्श करते हुए कहा था आज रहने दे। परवर्ती काल में हरमोहन बाबू ने एक भक्त को बताया था कि ठाकुर के दिव्य स्पर्श के फलस्वरूप उन्हें बहुत से अनुभूतियां हुई थी तथा दोनों भावों के बीच अनेक देवी देवताओं के दर्शन हुए थे यह संभवतः उनके शुरु के आगमन काल की बात है क्योंकि इस समय वे ठाकुर के विशेष स्नेह पात्र थे उत्तर काल में भी वे अपने ईश्वरानुगार ईश्वरानुराग उदार स्वभाव तथा मधुर वाणी के लिए भक्त समाज में सुपरिचित थे तथा स्वामी जी एवं अन्य संयासियों के साथ जी खोल कर मिला करते थे श्री ठाकुर के बारे में बातें करते हुए इतने हो जाते ही उन्होंने अपने श्रेष्ठ आयु को बिताया था और उसी प्रकार वे श्री रामकृष्ण के चरणों में विलीन भी हुए थे स्वामी जी उनके प्रति खूब स्नेह रखते थे बाल्य मित्र होने के कारण ये एक दूसरे को तुम कहकर ही संबोधन किया करते थे ठाकुर तथा स्वामी जी की भावधारा के प्रचार में हरमोहन बाबू ने विशेष सहायता की थी श्री सुरेश चंद्र दत्त ने श्री रामकृष्ण के उपदेशों पर आधारित जो पुस्तक प्रकाशित की थी उसके प्रकाशक हरमोहन बाबू ही थे यह बात हम सुरेश बाबू के प्रसंग में कह आए हैं अठारह ईस्वी में शिकागो को धर्म महासभा में स्वामी जी ने जो व्याख्यान दिया था हरमोहन बाबू ने उसे अपने व्यय से में बिना किया था। जी के के उसमें मठ का उल्लेख था और इस मठ में ठाकुर के समक्ष जिस गुरु स्त्रोत का तोत्र का पाठ होता था वह भी मुद्रित हुआ था बाद में स्वामी जी की अनुमति पाकर उन्होंने उनके अन्य व्याख्यान भी प्रकाशित किए थे उन सब के साथ भी श्री रामकृष्ण की संक्षिप्त जीवनी तथा आलम बाजार मठ का परिचय रहता था। श्री प्रताप मजूमदार ने ठाकुर के संबंध में जो छोटी सी पुस्तिका लिखी थी उसे भी हरमोहन ने ही प्रकाशित किया था और उसमें अनेक स्थानों पर उन्होंने टिप्पणी के रूप में अपना मत तथा समालोचनाएं भी जोड़ दी थी हृदय उत्साह से परिपूर्ण होने पर भी अर्थाभाव के कारण हरमोहन बाबू के लिए स्वामी जी के ग्रंथों की अच्छे ढंग से छप चप, छपाई करना संभव नहीं था इस कारण अनेक भक्त कुछ असंतुष्ट होते थे स्वामी जी स्वयं भी इसे पसंद नहीं करते थे तथा मित्र स्नेह के कारण उन्हें मना भी नहीं कर पाते थे इसीलिए हम उनके पत्रों में पाते हैं हरमोहन के बारे में मेरा कहना यह है कि मैंने बहुत पहले ही उसे अपने व्याख्यानों को छपवाने की अनुमति दी थी क्योंकि वह मेरा पुराना मित्र सच्चा भक्त और अत्यंत निर्धन है यह हरमोहन बिल्कुल मूर्ख है पुस्तक छापने के बारे में वह तुम से भी अधिक है, और उसकी छपाई भी बिल्कुल ही भोंडी है पुस्तकों को इस प्रकार बर्बाद करने में क्या मतलब है पर दुख की बात यह है कि वह गरीब है मेरे पास पैसे रहते तो मैं उसे देता परंतु इस तरह से छपवाना तो लोगों को ठगना है जो कि उचित नहीं यह स्मरण रखना होगा यह उस प्रारंभिक काल की बात है जब श्री रामकृष्ण और स्वामी जी का यथेष्ट प्रचार न होने के कारण प्रकाशक लोग इस विषय के ग्रंथ छपवाकर अपना धन व्यर्थ नष्ट करने को तैयार नहीं थे ऐसी अवस्था में उस निराशा के बीज भी स्वामी जी के मित्र प्रेम तथा हरमोहन बाबू के असीम साहस ने नवयुग के इस संदेश को एक विशेष रूप से जागृत रखा था हमने हरमोहन बाबू के साहस का उल्लेख मात्र किया है पर इस विषय में थोड़े विस्तार से कहना आवश्यक है प्रताप बाबू की पुस्तिका में समालोचनात्मक टिप्पणियां जोड़कर ही वे शांत नहीं हो गए थे उनके मत का खंडन करने की उनकी आकांक्षा अन्य रूपों में भी व्यक्त हुआ करती थी एक बार अल्बर्ट हॉल में भग्नि निवेदना ने अंग्रेजी में काली द काली माता शीर्षक पर लिखित व्याख्यान दिया इस व्याख्यान के पश्चात जब डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार ने अपनी अंग्रेजी भाषा में एक ऐसा व्याख्यान दिया कि श्रोता गण मुक्त हो गए स्वामी जी के अमेरिका के कलकत्ता अमेरिका से कलकत्ता लौट कर आने के बाद वहां कांड वाली स्ट्रीट के तीव्र प्रतिवाद किया अंग्रेजी पर उनका अच्छा अधिकार था परंतु वक्ता के रूप में वे प्रसिद्ध नहीं हो सके क्योंकि वे अन्य कार्यो में ही व्यस्त रहते थे ऐसे विरल प्रसंगों पर ही वे भाषण देते थे हरमोहन बाबू के प्रचार की एक और भी धारा थी ठाकुर के चित्रों तथा उनसे संबंधित पुस्तकों का विक्रय करना मैक्स मुलर द्वारा लिखे श्री रामकृष्ण की जीवनी का भारत में प्रचार उन्होंने ही किया था उस समय वे श्री रामकृष्ण अनुरागी लोक चित्र खरीदने के लिए उन्ही के पास आया करते थे और इसी संपर्क सूत्र के माध्यम से जुगावतार तथा उनके पार्षदों का घनिष्ठत परिचय पाकर हो जाते थे इसी प्रकार अनेक छात्र भी श्री रामकृष्ण के प्रति आकृष्ट हुए थे प्रसिद्ध न्यायाधीश बिहारी लाल सरकार अपने विद्यार्थी जीवन में इसी प्रकार बेलूर मठ की ओर आकृष्ट हुए थे तथा मठ की स्थापना के दिन अपने स्नेही मित्रों के साथ वहां उपस्थित थे पुस्तकों तथा चित्रों का विक्रय करने पर भी हरमोहन बाबू के मन में धन के प्रति लोभ नहीं था वे जह ठाकुर की सेवा के रूप में ही किया करते थे कुमद सेन लिखते हैं वे श्री कृष्ण का अच्छे बड़े आकार का लीथो चित्र बेचा करते थे एक बार स्वामी योगानंद के आदेश पर एक किशोर हरमोहन बाबू के पास वह लीथो चित्र खरीदने गया उन दिनों ठाकुर का चित्र बाजार में नहीं मिलता था हरमोहन बाबू बिडन स्ट्रीट के समीप 40 नंबर नयन दत्त स्ट्रीट में निवास करते थे बालक ने हरमोहन बाबू से पूछा यहाँ परम हर्ष का चित्र मिलता है ना क्या दाम है हरमोहन बाबू ने उत्तर दिया आ, चित्र यही बिकते हैं कीमत है। बालक के पैसे मिला बालक ने कहा योगानंद स्वामी जी ने यहाँ का पता दे कर चित्र खरीदने को कहा है हरमोहन बाबू तुरंत बोल उठे ओहो तब तो आप भक्त हैं ठहरिए ठहरिए ठाकुर का प्रसाद ले आऊं, यह कहकर उन्हें बहुत सी मिठाइयां तथा फल ला दिए जिसका मूल्य उन दिनों कम से कम आठ आने होगा। यह की घटना है इसके बाद भी हरमोहन बाबू ने उस बालक से संपर्क बनाए रखा वे प्रायः उसके घर जाकर श्री रामकृष्ण की बातें बताया करते थे हमें एक अन्य सूत्र से ज्ञात हुआ है कि हरमोहन बाबू इस प्रकार चित्रों तथा पुस्तकों की बिक्री से प्राप्त धन माताजी सेवा में खुले हाथ व्य किया करते थे माताजी जी के भतीजी राधु के विवाह के लिए उन्होंने उन्हीं पैसों से कुछ गहने बनवा दिए थे माताजी के हाथों में सोने का कंगन थे बहुत समय तक उपयोग करने से वे घिस गए थे हरमोहन बाबू ने किसी से रुपये उधार लेकर नए कंगन बनवा दिए और एक महीने के भीतर ही रुपये वापस कर दिए